पूर्व उदाहरण तो चेतो मुख शब्दार्थ पूर्व उदाहरण नी को वाक्य दिया था सुसूप स्थान एकीभूत प्रज्ञान घन एव आनंदमय ये आनंद भोग चेतो मुख ये चेतो मुख शब्द आया चेतो मुख शब्द के अर्थ को कहते चलेगा ना अज्ञान बिबिता चितिता मुख्त आनंद भोजने भोजने ब्रह्म सुख त्यक्त ब्रह्म बज्ञान भोजने आनंद भोजने अज्ञान बिंबित बिंबिता चित के स करने के लिए अज्ञान बिंबित चित मुकम द्वारा ही अज्ञान बिंबित चैतन्य अज्ञान बुद्धि में प्रतिम्बित चैतन्य ही भुक्तम ब्रह्म सुखम त्यक्त सुशुति अवस्था में ब्रह्म सुख का अनुभव होता है उसको छोड़ करके अतः कर्मणा बहिरी आदि जो जागृत स्वप्न भोगप्रद कर्म तैयार हो जाते हैं फिर सुशुद्धि सुख को छोड़ करके बाहर जाता है अज्ञान बिंबित चित मुखम आनंद भोजन आनंद भोजन का तो सौस्त ब्रह्मानंद आदने आनंद ब्रह्मानंद सुस्वत में होने वाले ब्रह्मानंद उसका भोजन का तो आस् अनुभव में मुखम का तो साधन अज्ञान बिंबित चीत अज्ञान में प्रतिम्बित चैतन्य अज्ञान वृत्ति में प्रतिम्बित चैतन्य ही भवे थे वही साधन है अज्ञान प्रतिम्बित चैतन्य के द्वारा ही वही आनंदमय है अज्ञान अज्ञान ही प्रियमोद वृत्ति वाला अज्ञान ही आनंदमय को प्रतिबित चैतन्य ना आनंदमय जीवन ब्रह्म सुखम चुज्य वहीगरण तो दुखाल आगे सुसुद्यवस्था में जीव ब्रह्म सुख का अनुभव करता है य था भक्तृत्व और भोग्यत् नहीं था। है था आनंदमय आनंदमय भक्तृत्व ब्रह्मनंद आनंदमय रूपेण जीवन भक्तृत्व ब्रह्म सुख है भोग्य भक्ता है आनंदमय आनंदमय रूप जीव जीव आनंदमय रूप से भक्ता होता है यदि ब्रह्म सुखम जीवन आनंदमय रूपेण भुज्यते भोग है तो तभी उसको छोड़ करके फिर वही को तो बाहर क्यों जाता है बाहर का फिर जागरण दुखाले दुख का आलय दुख का स्थान जागरण दुख क्यों आता है सुरश्रुति अवस्था में दुख है नहीं दुख नहीं है जागरण स्वप्न में दुख है तो सुश्रुति अवस्था में ब्रह्मानंद भू यदि करता है आनंदमय रूप से उसको छोड़ करके फिर क्यों दुखालय है जागरण आता है तो कहते भुक्तम ब्रह्म सुखम अथवा बही यादि करम पुण्य पाप कर्म है जागरण काल में स्वप्न काल में भोग देने के लिए वो जो कर्म भोग देने के तैयारी हो जाएंगे तो कर्म से प्रेरित होकर जागरण करना पड़ेगा पुण्य अपुण्य कर्म बस पास बद जब तक शरीर है कर्म पास से बंधा गया है पुण्य अपुण्य पुण्य कर्म पाप कर्म रूप पास बंधन उसे बंधा गया तय प्रेरित जहाँ जैसे खीचेगा वो जाना पड़ेगा दुख समय आने पर दुख भोगना पड़ेगा तेन पीड़ित जीव साक्ष ब्रह्मान पर साक्षात्कार करने पर भी जो पुण्य पाप कर्म तैयार होगी फल देने के लिए खींच लेंगे जागरण को जागरण अधिकम ग जागरण सपनों को जाता है जाना ही पड़ता है तो। तत्त कुम्यत इतना इत्यासंके ये कैसे निश्चय हुआ जानते हैं कि कर्म के द्वारा फिर जागरण अवस्था को आता है ये शंका पर ये कई कैबल्य उपनिषद वाक्य अर्थ से देते हैं पुनश्च जन्मतर कर्म योगा सीव जन्मांतर कर्म युगा अन्य जन्मे में कर्म किया था जो इस जन्म में भोगना पड़ता है फिर जगता है जब कर्म तैयार होता है जग जाएगा जागर तो सपना कर्म समाप्त हो गया तोड़ देने के लिए सो जाएगा फिर कर्म तैयार हो के पर देने के लिए और जगेगा कई बेले सूति वाक्य दी थी मनमाना तद वाक्यम अर्थतः पठन सदवाक्यम कैबल्य सूचि के वक्यों को अर्थ से पढ़ते तदभिप्राय सूचि का अभिप्राय करते कर्म जन्म भूद्यत सद्योगा बुध्यते कल शाखाया शाखा कर्म जो कर्म जो ई रिता कर्म पुनः जन्मांतर्त कर्म, जन्मां कर्म अभूत अन्य जन्म में जो पुण्य पाप कर्म किया था जो इस जन्म में फल देता है प्रार्ध हो कर के तब युगा बुद्ध इसी कर्म के संबंध से कर्म से प्रेरित होकर के फिर जगता है जागरना पड़ता है इत कवल्य शाखाया कवल्योक सद् कर्मज बोध बोध जागरण कर्मज बोधकार जागरण कर्मज कर्म से ही जागरण जाता है ओप्त तो... <laughs> तो ब्रह्मानंदोत लिंगं चाह सुश्रुतव में ब्रह्मानंद का अनुभव हुआ था इसमें लिंग ज्ञापक विद्य हेतु लिंग आह कंचित प्रबुद्ध ब्रह्मा ब्रह्म अनुगछे मेषय सुखी सुखी का सुखी प्रबुद्ध ब्रह्मानंदसना कंचित कालम अनुगछे यत निर्विषय सुखी तूषणी आस्ते हुआ था गाढ़ निद्र से जग प्रबुद्ध से वो सुसूक्त अवस्था में ब्रह्मानंद का अनुभव हुआ था इससे ब्रह्मानंद से वासना उसका संस्कार रहता है जो अनुभव किया था उसका संस्कार रहता है तो कंचित कालम अनुगछे थे चलता रहता संस्कार स्वर्प समय जब जाने पर भी कंचित काल जैसे कोई सर्प देखा फिर भ्रम नष्ट होने पर संस्कार होता है वो चलता है भैया का सरस्वती काल में ब्रह्मानंद का अनुभव हुआ था और जग गया बाह्य विषय ग्रहण होने के पहले और बाह्य चिंतन करने के पहले ब्रह्मानंद की वासना संस्कार है इसे चुप रहता है बासना अनुगछय के नीचे होता है या तो हो सुखी तुष नहीं माँते उस विषय ग्रहण नहीं किया फिर भी सुखी रहता है तुष्छ नहीं माँते चुप होकर थोड़ी देर शांत रहता है गार्डन से उठने के बाद हृदय तो शांत रहता है कोई लेटा लेटे भी कोई बैठने हो लेट करेगी तुरंत नहीं उठकर थोड़ी देर शांत रहता है उस बाहर चिंतन नहीं हुआ निर्विषय कोई विषय के कारण नहीं विषय के बिना सुखी रहता है क्योंकि वो वासना रहती है प्रबुद्ध से जागरण प्राप्त सी प्रबुद्ध ने जागरण को प्राप्त कर लिया फिर भी कंचित काल सुप काल पर्यतन सुप्ताव अनुभूत ब्रह्मान वासना अनुगछे सुसुक्ति में अनुभूत है ब्रह्मानंद उसकी वासना है संस्कार अनुगछे अनुगछती थोड़ी देर चलती पीछे है संस्कार रहता है वासना रहती ये कैसे निश्चय हुआ होतेम्य थे इसलिए आते निर्विषय सुखी जिस कारण से ये निश्चय यही ये, तो ये क्योंकि निर्विषय होकर के सुखी चुपचाप शांत रहता है यब धाधु निर्विषय विषय अनुभव रहित तो सुखी सन जगह निर्विषय विषय अनुभव नहीं होने पर भी सुखी होकर के पू अब तो अवगम्य ऐसी निश्चय होता है उसकी भाषण रहती तो संस्कार कहाँ जाएगा अनुभव क्या था ये संस्कार से निश्चय होता है ब्रह्मानंद का अनुभव सुश्रुति में हुआ था ब्रह्मानंदस्य को तो नवतिष्ठते इतना तो फिर से शांत रहना चाहिए फिर उठ कर के जागरण में क्यों दुखी होता है ब्रह्मानंद का संस्कार है बस बस शांत रहे क्यों नहीं रहता है कर्म भी प्रेरित पश्चान नाना दुखानी भावयन, नाना दुखानी भावयन। ब्रह्मा शनि विस्मरति ब्रह्मा सुखी लो जन कहा कर्म प्रेरित कर्म पास से बंधा गया है पुण्य पाप कर्म पास बंधन से बंध है तो शांत पुष्णी में इसको रहने देंगे नहीं। नहीं। नहीं। कर्म भी प्रेरित कर्म से प्रेरित ही चेंगे कर्म पश्चात तो नाना दुखाने ने भाव फिर जाकर सपने में नाना दुख दुक्ष। दुख साधन चिंतन करता हुआ फिर शनि विस्मरित ब्रह्मानंदम जब ब्रह्मानंद का विस्मरण हो जाता भूल जाता है फिर आगे सोचने लगा इधर उधर जरा ब्रह्मानंद का विस्मरण स्वामी शनि से विस्मरण करता है ब्रह्मानंदम ऐसे कौन करता है ये सो अखिल हो जाना सब ब्रह्मानंद अनुभव करते है उठने बाद थोड़ी देर वासना रहते शांत रहते हैं फिर थोड़ी देर में जैसे कोई जग गया उसको है अभी जाना है कुछ करना है कहीं जाना है निश्चय है तुरंत उठ करके घड़ी देखता निकलता है ना अब आनंद से चुपचाप रहता है कहीं जाना है तो जग जा जगते ही तुरंत उठ जाता है अन्य समय छुट्टिया दी है लेट गया एक घंटा तो आराम से ऐसा करते है ना थोड़ा लेट है तो कोई बात नहीं कोई पता नहीं कहीं कुछ करना है जाना है घंटी लगी आज कहीं जाने का है कुछ निश्चित है कहीं जाने का है तो नहीं टूट जाता है और कुछ कर्म है तो ब्रह्मांड की वासना फिर नहीं रहती भूल जाता है फिर जागरण जाता है कर्म भी पूर्वोत्तर नोदित पहले कहा था पुण्यताप कर्म वासना से बद्ध है इसे प्रेरित होकर के सर्वो कि प्राणी पश्चात नाना विधानी नाना प्रकार दुख अनुसंधान जगते फिर करना है ऐसे करना है उसने मुझे ऐसे कहा था वो विस्मरण हो जाएगा और फिर वो श्लोक याद करना है वो पढ़ना है उधर जाना है ये सब चिंता शांत सो गया था उसने पर कितने सो क्या क्या करना है क्या हुआ था क्या हुआ था वो सो तो आ जाएगा ये ब्रह्मांड कहाँ रहेगा वो सुन ही विस्मरती दुख अनुसंधान करते नहीं ब्रह्मानंद को विस्मरण कर लेता है ब्रह्मा ये भी कारण बता दी तो भी ब्रह्मानंदे नरुद्ध प्रति प्रतिपति विवाद नहीं करनी ब्रह्मानंद अनुभव होता है इसमें संदेह निम्त नहीं करनी चाहिए तो निद्राया दिने दिने तो दिने दिने दिवदेतकः दिवदेतकः दिनेशपा दिने दिने ब्रह्मे नृनातक्राया ब्रंदेन निद्राया प्रागर्धम अपनी दिने दिने पक्ष पातो निम पक्ष पातो तेना कह प्राजो अस्मिन ब्रह्मानंद विवादे तो कौन बुद्धिमान इसमें ब्रह्मानंद में विवाद करेगा ब्रह्मानंद नहीं करेगी प्रतिदिन निद्राया प्राग ऊर्धव अपनी पक्षपात निद्रा के पहले या निद्रा के पश्चात निद्रा के पहले सो छोड़ करके बड़े निद में सोल जाने के लिए स्नेह है नहीं समय आएगा छोड़ निद्रा में उठने के बाद भी थोड़ी देर ब्रह्मानंद की वासना स्नेह छोड़ने की इच्छा नहीं होती दिन दिन पक्षपात होता है पक्षपात उसके पक्ष के पक्षम पत पक्षपात पक्षपतन उसके पद स्नेह होता है ब्रह्मानंद मन से ब्रह्मानंद में अस्मिन को प्राग्ञ विवादे कौन बुद्धिमान विवाद करेगा प्रत्यम अनुषाण निद्राया प्राग उर्धम निद्रा के पहले निद्रा के पश्चादी ऊर्धव निद्रा आरंभ है निद्रा अवसान है समाप्त में ब्रह्मान स्नेह अस्थ स्ने ब्रह्म में ये तो निद्रा दु मृद सयादि संपादय सयादि ठीक करता है तदवसा में अंत में तम परित्मा आसते निद्रा को छोड़ नहीं सह को शांत थोड़ी देर रहते है तो वचन आसते आशाते आसते रहते आश है तेन कारण है न अस्मिन आनंदे को बुद्धिमान विवादेगा कौन बुद्धिमान विवाद करेगा अर्थात समझदार व्यक्ति ऐसे विवाद नहीं करेगा ब्रह्मानंद का अनुभव नहीं होता है सुश्रिया स्वामी ऐसे विवाद नहीं करेगा तो ब्रह्मानंद होने से ही उसके प्रति स्नेह है निद्रा के पहले से, से आदि साधना करके सोच सब सो छोड़ देता है विषय सब छोड़ कर लेट जाता है उठने के बाद भी निद्रा जागने के बाद भी थोड़ी तो देर शांत रहता है कोई विषय के बिना तो। पातो दिने दिने ब्रह्मांडे दे इसके ऊपर आक्षेप करता है पूर्व चौधरी थी ननु तूषण तो ब्रह्मा नंदेत भातिलौकिे भातिशरिता स्युता शास्त्रेण गुरुनात्री नो नंदे स्यु से जो के लिए तो शांत रहते कुछ व्यापार नहीं करके शांत है ब्रह्मानंद उस समझ समझी ब्रह्मानंद का भान होता है अपने क्या सुस्वती के पश्चात तूष्ण अवस्था ने शांत रहते ब्रह्मानंद का सुख ऐसा भान होता है लौकिक का सामान्य लोग अलग सा सामान्य लोग जो कुछ शास्त्र जानते नहीं कुछ साधन नहीं करते सामान्य और जाल ज्वालसी लोग लेते रहते है चरितार्थाच चरित्र अर्थ तो यही जो पुरुषास्त्र प्राप्त तो के लिए कुछ ब्रह्मानंद को प्राप्त तो कर लेंगे सामान्य लोग भी और ज्वालसी ब्रह्मानंद में रहेंगे वह लेते रहेंगे और शास्त्र में गुरु रखी फिर शास्त्र क्या जरूरत है गुरु से भी क्या प्रयोजन है गुरु शुश्रूषादि लभ्य से ब्रह्मान अनुभव से ब्रह्मान का अनुभव गुरु शुश्रूषा आदि आदि से फिर शास्त्र कितने साधन करना पड़ता है वो ब्रह्मान का अनुभव मात्र लभ्य थे चुप चाप शांत रहन से ब्रह्मानंद मिल जाता है तो गुरु शुश्र शुश्रूषादि पूर्वक श्रवणादी कम गुरु शुश्रूषा प्रणाम देवे का वैराग्य वैराग्य पूर्वक श्रवणादि करना व्यर्थ ही क्या करना जरूरत है यह पूरा श्लोक पूर्व शंका है आज उत्तर देंगे। नमो जंग अयम ब्रह्मनंद ज्ञान से सचिव कृतार बहत यह ब्रह्मानंद ही है पश्चात की वासना है जब चुपचाप रहते कोई विषय चिंता नहीं करते हैं तो ब्रह्मानंद है ये यदि ज्ञान हो जाए तो कृतार्था हो जाएगी तबेव तो गुरु से सुषादी का मंत्रण न संभवती गुरु सुदी के साधने के बिना ऐसे ज्ञान नहीं हो सकता है ये ब्रह्मानंद करके इसलिए गुरुना शास्त्रण किम नहीं आवश्यक है ्रम्तिषेम ब्रेटे कृता था सेवत गुरुशास्त्रे विना शास्त्रे गंभीरं ब्रह्म वेत्ति कह ग्रह्म वेत्तिक्रमेतिषेस्त्र अर्धांगीकार ठीक है ब्रह्म विद्युषेत ये ब्रह्म है ब्रह्मानंदे ब्रह्मानंद निश्चय हो जाए तो कृतार्थ हो जाएंगे ब्रह्मा ब्रह्म विद्युषेत ये ब्रह्मनंद ब्रह्मनंद ऐसे जान ले तो कृतार्थ हो जाएंगे किन् गुरुशास्त्रे विना अत्यंत गंभीर ब्रह्म क व्यक्ति गुरु चास्त्र गुरु शास्त्र गुरु और शास्त्र के बिना अत्यंत गंभीर है ब्रह्म उसको कौन जान सकता है उसके बिना ज्ञान नहीं हो सकता है अत्यंत गंभीरम गंभीर वो अवगा करना बड़ा कठिन है अभा मनुष्य गम्यम वाणी मनो के विषय नहीं है वाणी इंद्रिय मनो का विषय नहीं सर्वज्ञम जो ब्रह्म सर्वांतरम सर्वात्म ब्रह्म है जो सर्वज्ञ सर्वांतर है सबके आत्म रूप ब्रह्म हूँ ऐसे ज्ञान अत ही ब्रह्म ही सुख है गुरु शास्त्र विह्य ने के न उपाय गुरु और शास्त्र के बिना अन्य किसी उपाय ऐसी कौन जान लेगा न को भी कोई नहीं जान सकता है उसके बिना कैसे किसार्थ होगा गुरु अभी वक ब्रह्मानंद जान दो अभी आपके वाक्य से तो समझ लिया ब्रह्मानंद जान लिया फिर माम कृतार्थता लभ्य थे फिर कृतार्थ तो नहीं बाहत जानने पर कृतार्थ हो जायेंगे मैं तो जान लिया आपके वाक्य से समझ लिया ब्रह्मानंद फिर कृतार्थता नहीं है फिर तो दुख है इति आशंका अनुवाद पूर्वक शंका का अनुवाद करके सोपहास उत्तर आह उपहास कर उत्तर देते जाम्य हम तब त्याद्यु कृता श्रृण्वत्रो वृत्त अहम तदुत्या अब जाना कुतोह में, में न आपके वचन से अभी में, आज मैं जान लिया क्योंकि आपने कहा अयम ब्रह्मानंद से ज्ञान कृतार्थता ये ब्रह्मानंद से ज्ञान हम पर हमने पर न्थता अभी तक हमको मालूम नहीं था तो स्वयं स्थिति में अभी आपके वाक्य से हमको ज्ञान हो गया ये ब्रह्मानंद जानने वाले मेरे में कृतार्थता क्यों नहीं है अच्छा जाना में हम तदुप्ति आपके वचन से मैं जानता हूँ ये ब्रह्मानंद है समझ लिया कुत्तो कृतार्थता क्यों कृतार्थता नहीं है ऐसा कहने पर उत्तर देते हैं गुरु सुनो अब तरह कश्यचित प्राज्ञा मान्य कोई अपने को प्राज्ञा मानने वाले उसके जो वृत्त वृत्तांत सुनो तुम जैसे कहते तो ऐसे कोई अपने को बुद्धिमान मान करके क्या वृत्त सुनो तो, तमे वृत्ता दशेज वृत्ता प्रदिखाते चतुर्वेद विधेय मित श्रृण्वन्न बोचत श्रृण्वन्न बोचत वेदर वेद्मी मे दीयता चतुर्वेद विदे धन संपत्ति न करके धन का चतुर्वेद विदे को जानने वाले चतुर्वेदम व्यक्ति चतुर्वेद विद चतु चतुर्वेद विदे चार वेद को जानने वाले के लिए ये धन देना है देम यन सुनते हुए कहा वो क्या कहा वेदा चतर वेदमी मैं जानता हूँ चार वेदे <laughs> चार वेद को जानने वाले को, है। को तो है। आपके वाक्य से पता चलेगा चारिवेद कश्चित चतुर्वेद विधेयक कसम चित धन दातव्य बहुत धन रखे देना है वे चार वेद की ज्ञाता को एवं विधम वाक्य में शुरू हुआ वाक्य सुनकर के कथा हम वेदनी वेदाचारी आपके वाक्य से ही मैं समझ वेदनी ऐसी भक्ति तद्व भगवान इस प्रकार आप खो तो आपके वचन से मैं समझ गया ब्रह्मानंद फिर के साथ हो जाना तो। चाहिए अभी करने वाला कहता वो तो वेदगत संख्या जानता है को अर्थ को तो नहीं जानता है वेदगत संख्या में वो व्यक्ति वेद चार ईसा जो जानता है वेदगत संख्या को ही जानता है न तो वेदान स्वरूप वेद के स्वरूप अर्थ तो नहीं जानता है आक्षेप करता है शिष्य संख्या में संज्ञा वैष जाना वेद न तु शेषक यदि ती तम यदि तरी तम नाचे संब्रम वेत्म वेत्तिमे जा न तु तो वेदि तहिव्य नाचे संब्रम वेत्ति ऐसा संख्या में वह जानती न तो अशेष वेदान जो कहता है मुझे धन दे दो संख्या में वह जानती वेद चार्य वेद संख्या को ही जानता है न तो अशेष तो वेदान संपूर्ण रूप से वेद को जानता है hmm? नहीं जानता है यदि तरी ऐसा कहते हो तभी तब हो तम एव तुम भी ऐसे हो अशेषम ब्रह्म न बेहीद संपूर्ण ब्रह्म नहीं जानते हो न बेची पूरा नहीं जानते इसल संख्या को जानता है संपूर्ण वेद को नहीं जानता है इस नहीं नहीं नहीं तुम इस प्रकार ये ब्रह्मांत जानते हो संपूर्ण नहीं जानते हो साम तुम इस प्रकार हो अशेष ब्रह्म नतुर्वेदाभिज्ञ मन इब जैसे चतुर्वेद अभिज्ञ अपने को मानता है मैं चार वेद को जानता हूँ ठीक इस प्रकार तम अशेषम असह समणम पूर्ण यथावती तथा ब्रह्म जैसे संपूर्ण ज्ञान हो जैसे ब्रह्म को नहीं जानते हो इसलिए किरदार का नहीं हो संख्या तो। अभी शंका करने वाला कहता है वेदगत संख्या ऐसी अतिरिक्त वेद क्या स्वरूप है संख्या से अलग भेद स्वरूप है संख्या अतिरित भेद स्वरूप संख्या से अतिरित वेद का स्वरूप विशेष है इसी प्रकार स्वगतादि भेद शून्य ब्रह्म रूप जो आनंद उसमें स्वगत सजात विजात तीनों में से कोई नहीं। भेद नहीं है स्वगतादि भेद शून्य आनंद रूप ब्रह्म उसमें और मान अंश ज्ञा मान का ज्ञान हो गया कुछ अंश का ज्ञान नहीं हुआ ये बनेगा नहीं संपूर्ण ब्रह्म को नहीं जाना वो तो संपूर्ण वेद को नहीं जानता है संख्या केवल जानता है क्योंकि संख्या से और जानता हूँ तो कुछ अंश को जाना और कुछ अंश बाकी रहा ये स्वगत सजात विजात भेद रहता ब्रह्म में ऐसे है कि कुछ अंश का ज्ञान और कुछ अंश बाकी रहा ये बनेगा अज्ञान मानस अंश आनंद रूप जो ब्रह्म है भेद सुन्य है उसमें भेद अंश कुछ है ना अज्ञा मान अंश कुछ है अज्ञा मानस अंश से अभा असंपूर्ण ज्ञानी तो उपालम्भ हमको असंपूर्ण ज्ञानी तो असंपूर्ण ज्ञान ही मतलब कुछ अंश का ज्ञान कुछ अंश बाकी रह गया ये तो जो उपालंब हो दूसरा रोकणाम न बटते असंपूर्ण ज्ञान संपूर्ण ज्ञान क्या है ब्रह्म के एक अंश जान लिया और बाकी कुछ अंश रह गया ऐसे तो नहीं होगा जान लिया तो ज्ञान हो जाएगा असंपूर्ण ज्ञान आरोप हो ठीक नहीं जो आरोप अखंडे कर सानंद अखंडे नंदे माया तत्कार्य वर्जिते माया तत्कार्य तत्जित अशेषत्वे सत्व अशेष वार्तावसर एवंड कार्य वकह अखंड रस आनंद है ब्रह्म अखंड आनंद रूप ब्रह्म उसमें माया कोई वास्तव है नहीं।, नहीं माया नहीं तो माया का कार्य की नहीं माया का ससे तो कार्य वर्जित है उसमें अशेषत्व सशेषत्व की वार्ता का अवसर कहाँ है अशेष सशेष सशेत सा कुछ बचा और संपूर्ण संपूर्ण असंपूर्ण ये इसके वार्ता का अवसर कहाँ है तो आप हम मुझे कहो के संपूर्ण ब्रह्म नहीं जानते हो अशेष ब्रह्म अशेष ब्रह्म नहीं जानते ये वार्ता कहाँ एक रस है सावय नहीं है तो एक अंश तो तो का ज्ञान हुआ कुछ अंश बच गया ये तो नहीं बनेगा और ब्रह्म में संपूर्ण ज्ञान नहीं हुआ असम्पूर्ण कुछ बच गया ये वार्ता का अवसर समय मौका कहाँ ये प्रश्न हो गया उत्तर आ गया है अब इसमें ब्रह्म ज्ञान में भी अशे सत्व सचे सत्व दिखाएंगे दिखाने के लिए जो अपने को मानते हो मैं ब्रह्म को जानता हूँ इसकी ओर विकल्प करके पूछते क्या जानते हो इसे विकल्प करके दिखाएंगे इसमें भी अशेष सशेषा बन जाएगा उपाधि को लेकर के